बिहारी कृष्ण बलदेव की जय की जय की जय राधा गिरिंद बिहारी देव की जय श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय श्री निगर हरी वो भागवत निवास आश्रम की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय सा रमण हरि गोविंद जय जय मम गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय गो राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय रा हरि गोविंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवती पुराण शुभ ओं जयति पराशर सूह सत्यवती विश्व नव हृदय नंदमय मम तम जगत्ति सर्गार नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमाद प्रेरणया प्रवर्तोपि तो कस् हरेकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वन्दे वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा साग्रजा सह गण रघुनाथ साइतम सूतचन्मं श्रीराधा सहगण ललताश्री शाखा नारायण नमस्कृत नरम चेतन देवी सरस्वती हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ऊप दुर्गत जनईक दया हे भक्ति सुमते रघुनाथदासजीव मेमते दयांद्र तुलसी यत्र यत्रो का पद्मण पठनम सन्नी होल जय प्रेम के अनुभाव उनमें भी सात्विक भाव इतने प्रबल होते हैं कि उन सात्विक भावों के कारण कभी अश्रु आ जाए तो आंखों से दिखना बंद हो जाए कभी जलता आ जाए तो हाथ परम्भन करना आलिंगन करना भूल जाए चरण चलना भूल जाए कभी जड़ता आ जाए कंठ अवरोध हो जाए तो बोलना बंद हो जाए अवाक स्वरूप वाणी का बंद होना ये स्वरूप प्राप्त हो जाए कभी अपूर्व आनंद में मुख के रक्त चिन्ह जो है वो बदल जाए मुख का रंग बदल जाए तो श्वेद कंप रोमांच अश्रु, अश्रु मुखंडता कंठावरोध चढ़ता उधूरना ये आठ जो सात्विक भाव है वे आठ सात्विक भाव जहां प्रत्यक्ष वस्तु को ग्रहण कर सकते में बाधक होते हैं वहां तो भले ऊपर से देखने में ऐसा लगे प्रकट रूप में कि इंद्रियों ने अपने विषयों को ग्रहण करना छोड़ दिया है पंत तत्वत तो उस समय मन इतना व्यापक हो जाता है कि प्रत्येक इंद्री में और मन में सभी सुखों को भोगने की सभी विषयों को भोगने की अपूर्व क्षमता आ जाती है जैसा कि श्री माधुरी का में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वर्णन किया कि ठाकुर बड़े कृपालु कृपालु होकर के पहले भक्ति के पांच मूर्छाओं में भी एक मूर्छा के बाद में दूसरी मूर्छा दूसरे के बाद में तीसरी कहीं ना कहीं अपने शब्द स्पर्श रूप रस कर, इनका परिवेषण करते हैं इनको भक्त के सामने आप उपस्थित करते हैं जब वेणुनाथ को सुनकर की मूर्छा आई तो फिर रूप का दर्शन करने के लिए रूप दर्शन दे दिया फिर कहीं अपने अधरामृत का पीड़ा भक्ति को प्रदान कर दिया रस का पान कराया कभी उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेर करके भक्त को अपू से अपना स्पर्श वो प्रदान किया कभी अपनी गंध से उसको रोमांचित किया तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको भक्त को परोसते हुए उनका परिवेषण करते हुए श्री श्याम सुंदर अपनी कृपालता प्रकट करते हैं फिर इतने बार भी उनका मन नहीं भरता है इतनी कृपाल हुए फिर वे प्रत्येक इंद्री में प्रत्येक वस्तु को भोग सकने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं फिर एक ही इंद्री में एक साथ सारे गुणों को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं जबकि इंद्रियों की अपनी सीमितता है हम एक बार में एक शब्द को सुनते हैं दूसरा शब्द नहीं सुन सकते उसकी स्मृति भले हो परंतु तो एक बार में सुनाई देगा एक शब्द ही यदि दो शब्द सुनाई देंगे तो सुनाई में नहीं आएगा सुनने में नहीं आएगा परंतु तो शब्द स्पोर्ट के माध्यम से पूर्ण पूर्ण शब्दों को सुनकर के हम कहीं किसी वस्तु का दर्शन करते हैं किसी प्रकार नेत्रों में एक फ्रेम जो बना उसका हम दर्शन करते हैं एक साथ कई फ्रेम हम नहीं देख सकते हैं तो इंद्रियों की अपनी एक सीमा है परंतु तो भक्ति में इंद्रियों में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगी कि एक ही कई कई का एक साथ सेवन कर सके फिर श्याम सुंदर इतने पर भी संतोष नहीं होता है इतने कृपालु है कि वे कहते हैं कि मेरा रूप शब्द गंध ये तो अत्यंत अत्यंत विशाल है ऐसी स्थिति में उस विशाल अपने उस माधुर्य का इस जीव की सीमित इंद्रियां कैसे आस्वादन कर सकती है इसलिए अपनी विभू रूप विभू गंध विभू माधुर्य इनका आस्वादन प्राप्त कराने के लिए उन सीमित इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि श्री प्रभु की विभू माधुर्य का ये सीमित इंद्रियां भी सेवन कर सकती है सीमित माधु का सीमित इंद्रियां सेवन करते हुए विराजमान होते हैं। इस प्रकार अपूर्व सामर्थ्य सभी इंद्रियों में सभी गुणों को भोगना एक साथ सारे गुणों को भोगना और विभू रूप में भोगना तो पांच शब्द स्पष्ट प्रसन्न उनका आस्वादन और इनके बाद में तीन और कृपा करके आठ जो मूर्छाएं हैं उन आठ मूर्छाओं को प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं और इसी का यहां निरूपण करते हुए ये सारे प्रेम पतन के गुणों को स्थापित किया गया कि इस प्रेम पतन में रहने वाले प्रेम नगर में रहने वाले बिना आख के भी सहस्त्र चक्षु हैं बिना सिर के भी हजार सिर वाले हैं बिना पैर के भी वे अपद होते हुए भी सहस्त्र पद होकर विराजमान हैं, हजार पैर वाले होकर के वे विराजमान हैं, दो आंख वाले होकर के भी सहसन वाले होकर के वे विराजमान हो जाते हैं क्योंकि एक इंद्रिय भले काम नहीं कर रही है उनकी अन्य इंद्रिया विभू रूप में के सभी शब्द स्पर्श रूप इनका पर्याप्त रूप में पान कर सकने में समर्थ हो जाती हैं। अब यहां आगे एक बाईस माभ श्री वृंदावन का वर्णन कर रही है। इस प्रेम नगर का एक बाईस मा गुण उसके रेखांकित कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर रही हैं कि यात्रा बोले जहां नींद का नहीं आना वही नींद का आ जाना है श्रीमद गीता में इसी बात को तो ज्ञान के पक्ष में एक अलग तरह से कहा गया कि निशा सार्वभूतेशगृत संयम वहां पर निशा का तात्पर्य है अज्ञान और जागृति का तात्पर्य है समाधि उसी भाव को ग्रहण करते हुए यहां पर भी कह रहे हैं कि जगत के प्रति तो यह भक्त कहीं सो जाता है और लीला के प्रति श्याम सुंदर के माधुर्य के प्रति वह सर्वदा सर्वदा अनिद्र हो करके रहता है तो निशा का तात्पर्य कहीं अज्ञान था और जागने का तात्पर्य है समाधि में भगवान माधुर्य का आश्वासन प्राप्त करना परंतु यहां पर उसी भाव को यहां पर भी उसी भाव को स्वीकार किया गया और माने रूप माधुर्य का वे आस्वादन प्राप्त करते हैं जैसे एक योगी ब्रह्म सुख आस्वादन प्राप्त करता है ऐसे यहां पर भी कृष्ण माधुर्य का शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रत्येक इंद्री के द्वारा प्रत्येक विषय की प्राप्ति संपूर्ण रूप में उन विषय की प्राप्ति और शाम के माधुर्य का भी परिपूर्ण रूप से प्रकाशन सभी इंद्रियों के द्वारा ये आस्वादन की इतनी विविधता प्राप्त करते हुए साधक जो विराजमान है वो अनिद्र है वह लीला माधुरी का ही आस्वादन प्राप्त करता है सनिध्र वैष्णवों के लिए यहां पर एक बात कहीं रेखांकित कर रहे हैं कि वैष्णवों के लिए जागृत में तो श्री श्यामचंदर का रूप माधुर्य आदि आस्वादनीय है ही स्वप्न भी बेकार नहीं है स्वप्न में अनेक अनेक बार ठाकुर की मधुर लीलाओं का उनको स्वप्न आदेश प्राप्त होता है इसलिए स्वप्न भी वैष्णवों में परम परम मधुर है स्वप्न की अपनी उपयोगिता है मनोविज्ञान की दृष्टि से भी स्वप्न की उपयोगता स्वप्न से एक बात पता लग जाता है कि हमारे दिमाग में क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है स्वप्न से पता लग स्वप्न से आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का कहीं हमको बोध हो स्वप्न के द्वारा वे पूर्व आभास प्रदान कर देती है स्वप्न के द्वारा आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उनकी कहीं स्वप्न विज्ञान के द्वारा कहीं शकुन और अपशकुन इनकी भी दुर्घटनाओं की भी पूर्व आभाष की साधक को प्राप्ति हो जाती है साथ के साथ में श्री भगवत कृपा ये तो हुई मनोज्ञान की बात और मुख्य बात जो है वो ये है कि रसकों को स्वप्न की स्थिति में भी श्री भगवत लीला का दर्शन और स्वप्न की स्थिति में भी भगवत आदेशों की प्राप्ति अंतर्यामी के द्वारा वह होती है इसलिए स्वप्न भी कहीं उपयोगी है और वैष्णवों की सुक्ति और मूर्छा या भी कहीं कही न कहीं कृष्ण लीला का उनके चित्त में आस्वादन कराने वाली है है मूर्छा की स्थिति में भी कहीं उनका जो उनका जो जो मन है मन वह श्री कृष्ण लीला का ही आस्वादन करता है हम लोगों का तो केवल दो सौ हिस्सा ही जागृत रहता है परंतु मूर्छा की स्थिति में इन त्रियागणों का ब्रिजवासी प्रेमी जनों का वहां पर संपूर्ण मन ही उस आस्वाद को प्राप्त करता है और विषयों से सर्वथा निवृत्त होकर विराजमान हो जाता है तो उनकी मूर्छा भी है वह तमोगुण की अधिकता नहीं उसमें तमोगुण की अधिकता के कारण वो शिशु नहीं है बल्कि उनका जो शयन करना वह भी संसार से दूर होना है परंतु लीला का आस्वाद वहां भी वे प्राप्त करते हुए विराजमान है मानव तो अन्य सामान्य जन तो कहीं बहुत छोटे से चेतन अंश के द्वारा किस वस्तु को ग्रहण तो करता है परंतु तो उत्तर नहीं दे पाता है परंतु यहां पर लीला साम्राज्य में ही ये डूबी रहती है तो उनकी सुशुक्ति वह भी स्वप्न रूप सुति भी लीला स्वादन रूप हो जाती है ही कहते हैं कि यात्रा अनिद्रत्वम एवं सन्निद्रत्वम और जागते रहना विरह में वह निद्रा से युक्त हो जाता है तो जैसे निद्रा सर्व विस्मृति पूर्वक स्थूल शरीर को सबकी विस्मृति करा देती है शिशुक्ति का एक लक्षण कर रहे हैं शिशु में एक तो बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की विस्मृति हो जाती है फिर दूसरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के दोनों कहीं प्राणों में तादात्म्यपन्न हो जाती है उस समय प्राण तो चालू रहते हैं तो परंतु स्थूल शरीर भी प्राणों में, में तादात्मापन्न है और मन भी प्राणों में तादात्मापन्न रहता है अहंकार जो कि कारण शरीर का मुख्य ग्राहक है मैं शरीर हूं इसका ग्राहक अहंकार है हमारे तीन शरीर हैं, शरीर के द्वारा हम रोटी, पानी ये सब ग्रहण करते हैं, बाहरी विषयों को ग्रहण करते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम मन में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का भोग प्राप्त करते हैं स्वप्न के माध्यम से परन्तु शिशुक्ति में हमारा अहंकार वा भी सो जाता है क्योंकि कारण शरीर का मुख्य कारण है कारण शरीर का मुख्य ग्राहक होता है अहंकार मैं प्रकृति हूं यह जो अहंकार है यह अहंकार भी उस समय सो जाता है अहम चप्पते हैं ऐसी स्थिति में तीनों शरीरों के रुक जाने पर स्थूल शरीर का कहीं ही लय हो गया सूक्ष्म शरीर का भी लय हो गया और कारण शरीर उसका कहीं बाध मात्र हुआ है कारण शरीर अहंकार वो कहीं बाद होकर के ही की स्थिति में बिराजमान है तो तीनों शरीरों का कहीं ना कहीं बाद हो जाने पर तब जीवात्मा का जो सचित आनंद रूप है उसका प्रकाशन हो जाएगा क्योंकि आवरत जो तीनों शरीर है वे अंतर्धान हो गए हैं वे कहीं रुक गए हैं किसी का लय हो गया है किसी का बाद हो गया है स्थू शरीर का कहीं लय हो गया है मन में मन का लय हो गया है कहीं अहंकार प्राणों में प्राणापन् के विराजमान है परंतु तो अहंकार उस अहंकार का भी बाध हो गया है तो यह बाध समानाधिकरण में जो स्थिति है वो स्थिति में सुखरूप हूं अब ये जो समानाधिकरण है समानाधिकरण का मतलब ब्रह्म के साथ में समाधि में इसके आगे की जो स्थिति आएगी वो आएगी समाधि की स्थिति समाधि की स्थिति में माने जागृत स्वप्न शिशु फिर इसके बाद में तुरी स्थिति आई तुरी स्थिति है समाधि की स्थिति समाधि की स्थिति में साधक जो है वह अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ में एक करके एक योगी देखता है परंतु तो ये मुख्य समानाधिकरण नहीं है इसको योग की भाषा में कहा गया बाद समानाधिकरण बाद जागोगे तब फिर से पुरानी सारी चीजें आ जाएंगी योगी भी जब समाधि से उठेगा व्युथान दशा को प्राप्त करेगा तब उसे पुनः तो अपने देह दे में अध्यास की प्राप्ति हो जाएगी देह के बंधन की प्राप्ति हो जाएगी तो इसे कहते हैं बाध समानाधिकरण एक है मुक्ष समानाधिकरण एक है बाध समानाधिकरण मुक्ष समान कब होगा जब उसका ये शरीर ही योग की स्थिति में छूट जाए समाधि में वो कहीं अपने प्राणों का त्याग कर देगा तो उसे मुक्ष समानाधिकरण की प्राप्ति हो जाएगी समान माने यही समझ लीजिए ब्रह्म में जाकर के एक हो जाना उस स्थिति की उसको प्राप्ति हो जाएगी तो में में सर्व विस्मृति पूर्वक आत्मा की एक झलक मिल जाती है परंतु उसकी ग्राहक सामग्री नहीं है क्योंकि अहंकार भी छिपा हुआ है सोया हुआ है जब अहंकार जगा उस समय व्यक्ति अनुभव करता है सुख महाम स्वाप में किंचित अविदिशम मैं सुख में था मुझे कुछ भी पता नहीं इसकी वो अनुभूति करते हुए होता है। तथा जागृत प्रकार जागृत अवस्था में भी श्री किशोरी जो श्री विश्वनंद ने आप बिरा मूर्छा भी बिरा में मूर्छा को प्राप्त कर लेती है और सब कुछ भूल जाती है प्याले के अनुभव का प्यारे का अनुभव तो रहता है अन्य सारी छूट जाती है। जैसे में का तो साक्षात्कार होता है, ग्राहक सामग्री नहीं, नहीं है इसलिए पता नहीं है परंतु शिव के पास में अभी में मन विराजमान है इसलिए प्यारे का आस्वादन वे प्राप्त करती हैं, और अन्य जितनी भी वस्तुए उन सबों को भूल जाती है इस पूरे प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए जागृत स्वप्न शिशुक्ति तीन बुद्धि की अवस्थाएं इन तीनों का संबंध बुद्धि के साथ में है महात के साथ में यह है यह बुद्धि की अवस्थाएं है बुद्धि ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करती है स्वप्न अवस्था में बुद्धि ही मन के द्वारा विष्वों को ग्रहण करती है और सुशुक्ति की अवस्था में बुद्धि ही कहीं न कहीं अपने थोड़े से अंश में अंश है उसके द्वारा कहीं आत्मा के स्वरूप का अनुभव करती हुई विराजमान रहती है समाधि की स्थिति में वह बुद्धि भी लय हो जाती है उस समय जितनी भी उपाधि हैं अहंकार उसका भी लय हो जाएगा और अहंकार का लय हो करके जो समानाधिकरण है वो प्राप्त होगा परंतु तो ये भी मोक्ष की स्थिति नहीं है अभी मोक्ष नहीं हुआ समानाधिकरण हुआ उसने या तो मान लिया कि हम में ब्रह्म हूं परंतु तो अभी उसकी उपाधि ये शरीर जो है वो योगी का छूटा नहीं है उसका समानाधिकरण भी कहीं बाधा से युक्त होकर के विराजमान है मोक्ष समानाधिकरण नहीं है जब प्राकृतिक गुणात्मक शरीर छूट जाएगा तब जाकर के वह ब्रह्म में लीन होगा परंतु ब्रह्म में लीन हो गए तो तब भी कुछ नहीं मिला ठंड पार क्योंकि उस समय ग्राह सामग्री नहीं है अब यदि उसने भजन किया है जन्म भर तो भजन की कृपा से योग माया उसे तब कृपा करके पार्षद शरीर प्रदान कर शरीर तो चाहिए भोगने के लिए तो उसे पार्षद शरीर की तब प्राप्ति हो जाएगी तो जो भक्तगण है वे तो ये चाहते हैं कि हमको पार्षद शरीर मिले परंतु जो ज्ञानी जन है वे चाह रहे हैं कि बस ब्रह्म में जाकर के हीन हो गए अब हमको कुछ चाहिए हमें सब कुछ मिल गया परंतु उनको आस्वाद की प्राप्ति नहीं होगी वे स्वरूप आनंद को तो प्राप्त कर लेंगे परंतु स्वरूप आनंद का आस्वाद उनको प्राप्त नहीं ऐसी स्थिति में बिना पार्शद शरीर को प्राप्त किए हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी साधक की मुक्ति हो जाने पर स्थूल शरीर छूट गया परंतु उसे भाव शरीर की प्राप्ति भाव सिद्धि वह श्री योग माया की कृपा के द्वारा प्राप्त हुई परंतु भाव शरीर भी तब जाकर के उसे जो स्वरूप की सिद्धि है स्वरूप की सिद्धि योगमाया ही फिर कहीं में उसको अवस्थित करके उसे स्वरूप की सिद्धि भी कराएंगे तो ये तीनों जो स्वरूप हैं, तो सिद्धी, भाव है और स्वरूप सिद्धि इन तीनों को प्राप्त करें। तो यहां पर श्री प्रिया वे तो स्वतः स्वरूप को प्राप्त कहेंगे उनको तो स्वरूप सिद्धि की प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है तो लोक में उनका जो व्यावहारिक व्यवहार है कि विश्वाह की बेटी है अभिमन्यु के साथ में उनका विवाह हुआ है पति गोपे हैं चटला उनकी पतिमन्य उनकी सास मन उनकी गुरु है ऐसे जो व्यवहार है ये वे श्री हैंजरी उनकी बड़ी बहन होकर के विराजमान है श्री रामा हैं उनके उनके बड़े भाई होकर के विराजमान है उनकी छोटी बहन होकर के विराजमान है तो ऐसे जो लोग व्यवहार हैं या ललता उनकी मौसेरी बहन है तो ये लोक व्यवहार जो है वो लोक व्यवहार उनको तो नित्य प्राप्त है वो तो उनका नित्य सिद्ध प्राप्त होकर के विराजमान है तो ऐसी स्थिति में भी श्री विराम बोध मूर्छाद में सर्व विस्मृतम जागृत अवस्था में भी विराम मोह की मूर्छाद को प्राप्त करके सब कुछ लोक व्यवहार को लीला का जो लोक व्यवहार है उनका संसार जैसा लोक व्यवहार नहीं है लीला का जो लोक व्यवहार है उसका आकार तो दिखता है ऐसा ही पर स्वरूप तो ऐसा तो नहीं है एक वस्तु बनी है स्वरूप वैसा और एक वस्तु बनी है स्वरूप तो हम चिन्ह में है हम लोगों का जो व्यवहार है वो मायक तो श्री राधिका में जो स्वरूप व्यवहार है वो स्वरूप व्यवहार वे शाम सुंदर का आस्वादन प्राप्त करती हुई निरंतर निरंतर विराजमान होती है उनका जो सुख है वो सुख अद्भुत होकर के विराजमान उसी के लिए श्री भक्त्या साम्य सिंधु में कहा गया कि रति ही अनिश्च नि प्रबल तर आनंद शांति बदती सुधांश कोटे अपि स्वाधवी श्री कृष्ण की रति की ऐसी अद्भुतता है कृष्ण प्रेम की ऐसी अद्भुतता है कि रति ही अनिश निसर्गोष वह सर्वदा सर्वदा उष्ण है रति विरह को प्रदान करने वाली है और विरह अत्यंत अत्यंत उष्ण होने पर भी अनिश माने सर्वदा उष्ण स्वभाव वाला है गर्म स्वभाव वाला है म स्वभाव वाला होने पर भी विरोध ह्रास ये है कि वह प्रबल तर आनंद शांत रूपयी हो वह प्रबल आनंद रूप है परम परम जलाने वाला होने पर भी आनंद प्रदान करता है।, है ऐसी कोई चीज परंतु प्रेम ऐसी चीज है विराह ऐसी चीज है कि भक्त को आनंद की प्राप्ति भी होती है और वो ब्रह्मे व्याकर भी होता है यदि ब्रह्मे आनंद नहीं होता तो न तो विरह का कोई वर्णन करने वाला होता न विरह को कोई सुनने वाला होता परंतु परंतर को खूब सुना जाता है और विरह का खूब वर्णन किया जाता है क्योंकि में अपूर्व सुख विराजमान है जैसे रसकों में लोक में कुटमित भाव दुखात्मक होने पर भी कहीं प्रिया के लिए सुखात्मक होता है जैसे जो पुष्ण ताप पुष्ण जो उस उसका पान जीव को जलाने वाला होकर के भी वह सुख देने वाला है इसलिए श्री महाप्रभु उसके स्वरूप का कहीं निरूपण करते हैं चितन जलता में कि ये विरह कैसा आया है जैसे तप्त क्षोरस चलो विषामृत एकत्र मिलन मिलो अमृत का एकत्र मिलन है तपते इच्छु रस का वह चरमण है जैसे गरम गरम कॉफी गरम गरम चाय कोई पिए तो एक और जीप भी जलती है गरम गरम ईख का रस कोई पिए अभी अभी खोल रहा है ईख का रस और उसका गुड़ बन रहा है तो उसमें से एक गिलास उसने ईख का रस ले लिया गरम गरम उसको पी रहे हैं तो स्वाद भी बड़ा आता है और जीप भी जलती है फूक माह मार करके भी पी रहे हैं तो एक और वो जलाने वाला है जीव को और फिर उसका स्वाद भी है ऐसे ही ऊपर से तो जलाने वाला और भीतर से परम परम सुख देने वाला हो करके ये होकर के रस उसके चरवण के समान वह विराह विराजमान है तो श्री प्रिया की ये प्रेम की स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं भक्त साहब सिंधु ने श्री गुरु गोस्वामी जी विरह के स्वरूप का के ही अनिश निसर्गोष कृष्ण प्रेम सर्वदा सर्वदा होकर के विराजमान है तप्त के रस के समान के रस के समान वह है प्रवलता आनंद शांध रूपम प्रवलता मीठा भी है अत्यंत अत्यंत मीठा भी है ऊषमा बमती और वह ऊषमा को प्रदान करते हुए भी सुधांश को अभी स्वादी चंद्रमा से भी अधिक स्वादी है मीठी है इसीलिए श्रीमद बल्लाचार्य चरण एक दिन श्री बल्लाचार्य श्रावण शुक्ल एकादशी पवित्रा एकादशी उस दिन श्री गोकुल में ठकुरानी घाट पर स्नान कर रहे थे उनके साथ में उनके एक सेवा श्री दमला जी तामोदर दास हरसा वे उनके साथ में विराजमान थे और श्री बल्लाचार्य जैसे गंगा जी यमला जी में स्नान कर रहे हैं उन्होंने आकाशवाणी सुनी कोई मंत्र सुना तो श्री बल्वाचार्य जी उस समय बोले दमला का चू दंगा बोले कि जय जय सुनियो तो सही और समझो नहीं सुना तो सही मैंने पर समझ में नहीं आया मैं समझाता हूं ऐसे थोड़ी आएगा समझ में ठाकुर की बोली समझ में नहीं आती है उसको दीक्षा नहीं मानी जाती भले तेने सुन लिया है उसको दीक्षा नहीं मानी जाएगी दीक्षा मानी जाएगी कब जब आचार्य के मुख से ग्रहण की जाएगी जल्द से स्नान कर और मेरे पास में उस समय श्री जी ने दमलाजी में स्नान किया और श्री जी के पास में समय आए उस श्री मंत्र उसी की ही व्याख्या के रूप में एक गद्य मंत्र श्री बल्हाचार्य जी ने सबसे पहले दमला जी को प्रदान किया दामोदरदास हरसानी जी को प्रदान किया और कहते हैं कि इस मार्ग का प्रारंभ कंगा जी के लिए हुआ वैष्णव के लिए श्री भद्राचार्य जी ने कृपा करके किस संप्रदाय को प्रकट किया और सबसे पहले दामोदर अपने पुत्रों को नहीं दिया वो बाद में मिला प्रारंभ जो हुआ वो दामोदरदास हरसाली जी से हुआ वहां से ये प्रारंभ हुआ और उस मंत्र में पहले ही कहा गया मंत्र का पूरा मंत्र बोला भी जाता है तो उसका एक एक पंक्ति मात्र है की पहलींक्ति के, के सहस्त्र परिवस्तर कृष्ण ताप क्लेश आनंद या मुझ मुझमे लुप्त तो हो गया है हजारों हजारों वर्षों से कृष्ण ताप क्लेश आनंद अब ऑक्सीमोर है ताप भी है और आनंद भी है ताप क्लेश भी है और आनंद भी है मैं कृष्ण से अलग हो गया हूं और इस विरह में जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए एक विरही को जिस आनंद की प्राप्ति होती है हाय प्यारे कम मिलोगे क्योंकि मिलन तभी फलदाई होता है जबकि विरह उसके साथ में जुड़ा है भूख होगी तो भोजन फलदाई होगा भूख और भोग पदार्थ दोनों चाहिए तो शास्त्र शास्त्र काल से मेरे हृदय में भूखी नहीं है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं भूख नहीं है तो भोजन का आनंद नहीं है तो शास्त्र शास्त्र पर अक्षर से तापक क्लेश आनंद कृष्ण से ताप है ये ताप का क्लेश का जो आनंद है वह मुझमें तरुभत हो गया है इसलिए हे कृष्ण मैं अब आपको अपने आप को गोपी चंद वल्लभ आपको समर्पित कर रहा हूं गोपी का तात्पर्य है राधारण चंद का तात्पर्य है वे राधा रानी ही अनेक रूप धारण करके अनेक के रूप में विराजमान तो जिनसे है उत्पन्न होती है अर्थात श्री प्रिया ही कभी त्वीय भाव कभी मदीयता भाव कभी त्वीयता मदियता मिश्रित भाव कभी आ, मधुभाव कभी वे जो आ, मधुसने कभी घसने इन सारे भावों को इनके पूरे विस्तार को लेकर के विराजमान है इनके समन्वय को लेकर के तो अनेक अनेक गोपियों के रूप में श्री राधा रानी ही प्रकट होती है इसलिए राधा रानी का नाम हुआ गोपी जंग माने अनेक काय उदाहरण करके श्याम सुंदर की सब प्रकार से सेवा करने वाली उसको हम कहेंगे गोपीचंद तो जितनी भी गोपी है लीला में गोपियों की बात जान तो कहीं भी कोई प्रेमा प्रेमिका श्याम सुंदर की है भाई कुछ में लक्ष्मी हो और चाहे द्वारका में रुक्मणी हो उनमें कहीं ना कहीं श्री प्रिया जी का कोई छीटा जरूर है हमारी राधा रानी का बोलो रानी की जय यदि राधा रानी का छीटा नहीं है तो कृष्ण उनकी ओर आकर्षित नहीं होंगे तो गोपी जन कहने का तात्पर्य है कि जितनी प्रिया है जितने भी अवतार और उन अवतारों में जितनी भी लक्ष्मी स्वरूपाए हैं जितनी भी प्रियां हैं वे कहीं ना कहीं श्री राधा रानी के किसी छीटे को सीकर को धारण किए हुए इसलिए राधा रानी का एक तर, श्री ंदी का निकुंजेश्वरी स्वामी जी हैं उन स्वामी जी का ये एक सहज स्वरूप है कि उनके कारण ही श्याम कहीं भी प्रीति करते हैं यहां तक के एक प्रारंभिक बिल्कुल जो भक्त है नियोफाइट ऐसा जो भक्त है एकदम प्रारंभिक नौसिखिया ऐसे भक्त में भी श्री प्रिया जी का कहीं न कहीं प्रेम का एक अंश कहीं छीटा गुरुदेव की कृपा से आया है तब वह कृष्ण भक्ति कर रहा सो so, हलादमी सार समवेद सम्वित सारांश इसका नाम है प्रेम प्रेमलादमी की सार हुई राधारानी उस हलादमी के साथ राधा रानी में लादमी का साल मैंने आनंद का सा उसमें संबित अंश जोड़ा हुआ है मैंने अपने आप को प्रकट करने का एक अंश जोड़ा हुआ है वो समग्र रूप में तो विद्यमान है राधारणी और किसी में हो नहीं सकता संपूर्ण रूप में परंतु उसी सार का एक अंश उनकी कृपा से यदच्छा से मुझ में भी आया होगा जीवों में भी इन भक्तों में भी आया होगा इसलिए कहीं हमारी भक्ति में थोड़ी सी प्रवृत्ति दिख रही है परंतु मैल इतना है कि वो अपने अभी प्रकट नहीं हो रहा है तो प्रेम की परिभाषा जो जीव गोस्वामी जी ने दी वो यही थी कि लादनी सारांश समवेत सम्वित सारांश प्रेम लादनी के साथ श्री राधारणी हुई उनके सार का एक अंश उस अंश में भी श्री राधारणी में जो संबित का अंश विराजमान है उस प्रेम को प्रकट करने का आस्वादन करने का अंश विराजमान है उस ज्ञान का भी एक अंश जीव में आया तो आल्हाद का जो अंश आया है उसमें संबित का अंश भी जुड़ा हुआ है और उस सार से युक्त होकर के ये जीव विराजमान हो रहा है उसका नाम है प्रेम जो एक अंश सीकर आया है उसका नाम है प्रेम उस प्रेम के द्वारा ही वह कहीं शांत को प्राप्त करेगा तो ऊष्मा अपी उस प्रेम की एक विशेषता है कि प्रेम में भूख भी चाहिए और भोग्य सामग्री भी चाहिए तो उस विराह में ऊषमा भी परिपूर्ण रूप से विराजमान तो हजार हजार वर्षों से वो क्ले का बिल्कुल छींटा भी नहीं है सदा चिंता होती है ये बेटा ऐसा बेटी ऐसी ये वो एसा, वो ऐसा, ऐसा, इनकी चिंता है कृष्ण से मैं अलग हो गया हूं इस बात का एक अंश मात्र भी नहीं है इसलिए जब प्रेम उत्पन्न होगा गुरुदेव की कृपा से तब जाकर के उमान अपनी तब विरह की प्राप्ति होगी पर इस ऊषमा में भी इस बिर में भी सुधांशु को विराजमान चंद्रमा से भी अधिक मधुरमा विराजमान है तो अनिद्रत्व एवं सनिद्रतम यहां पर कृष्ण की व्यापुलता में तढ़ते रहना निद्रा को प्राप्त न करना यही वास्तव में निद्रा है और इसी को कहा गया याद दिशा दूसरे लोग तो ब्रह्म को भूल रहे हैं और तस्या जागृत संयम जो योगी है वो इसमें भगवत स्मरण करते हुए जागता है तथा आप कच्चित तो निद्राम श्री शाम श्यामचुंदर भी कहते हैं अन्य द्रत तो इसी का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जब सुनंद नामक एक ब्राह्मण उनको श्री रुक्मी जी ने पत्रिका लिख करके भेजा श्री रुक्मणी जी के पहले सगाई तय हुई नारद के गुणों को सुनकर के श्री रुक्मणी जी कृष्ण में ही एकमात्र आ सकते हैं परंतु उनकी रुचि को देख करके श्री भीष्मा ने श्री रुक्मणी जी की सगाई श्री कृष्ण के साथ में तय कर दी है तो रुक्मी को पता लगा बोला वाह मैं गौर, का आ, साला नहीं बनूंगा राजा की बेटी है राजा के घर में जाएगी मैंने निर्णय कर लिया है मेरे मित्र हैं सुषपाल मैं उनके साथ में रुक्मणी का व्यवहार करूंगा अब बड़े बेटा की बात नहीं माने तो काम नहीं चले श्री भीष्म राजा को उस समय रुक्मणी जी की शादी कृष्ण से हटा करके शिषपाल के साथ में चंदेली के राजापाल उनके साथ में तय करनी पड़ी रुकमणी जी को कुछ पता नहीं है घर में क्या खिचड़ी पक रही है एक दिन बगीचा में गुरु झूल रही हैं सखियां सब कह रही है सखी आज तो हम साथ साथ खेल रही हैं पता नहीं कौन का भाग्य कहाँ ले जाए सब अपने अपनी सगाई वर्णन करो रुक्मणी बोली हम तो बड़ी दूर गए द्वारका सब बोली यारी रुक्मणी तुम्हें अपने घर का ही पता नहीं है पहले तुम्हारी सगाई श्री द्वारका जीश के साथ में थी परंतु तो अब द्वारका जीश के साथ में नहीं है अब तुम्हारी सगाई वो हो रही है शिषपाल के साथ में रुक्मणी जी को तो बड़ा दुख हुआ और उस समय श्री रुक्मणी जी दौड़ करके अपने घर में आई महल के द्वार बंद कर लिए और एक आंत में एक में इन्होंने पत्रिका श्री कृष्ण के लिए लिखी हरतोंग तापम पत्र का लिखी इनके यहां पर सुनंद नाम करके एक ब्राह्मण आते थे भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श करके कह रही है बोल ब्राह्मण देवता मेरी एक पत्रिका किसी भी तरह से द्वार द्वारकाधीश के पास पहुंचा ब्राह्मण ने पत्रिका ली अपने पल्ले में बाधी और लठिया टेक टेक चला कि चल पाणे तोड़े द्वारका जाम श्री कृष्ण ने व्यवस्था भी बना दी गर्व वर्णों से उठा करके ब्राह्मण को लाकर के वहां विराजमान भी कर दिया ब्राह्मण सुबह जल्दी उठ करके पूछ रहा है बोल माली भैया द्वारका की सड़क कौन सी गई है सारे मालिक कह रहे हैं बोले ब्राह्मण देवता रात को हरी हरी ज्यादा छान ली के सुबह सुबह होते दोबारा कोई अंटा ओढ़ ले लिया है द्वारका में आकर के पूछ रहे हो द्वारका का रास्ता बोले है सोते आया कि जागते बोले ये तुम जान सोते आए कि जागते पंती समय तुम द्वारका में हो देखो तो द्वारकाधीश के ये महल दिख रहे हैं। तो ये द्वारकाधीश के महल ही जल्दी जल्दी भीतर और तो उस समय जब हो दी श्री कृष्ण ने का ली देखते ही पहचान गए कि गई किसी प्रेमी की पत्रका है क्योंकि उसके ऊपर छाप लगी हुई थी रुक्मणी जी ने जिस समय पत्रिका लिखी उस समय कज्जल मिश्रित आंसू की बूंद उस पत्रका के ऊपर पड़ी हुई थी श्री कृष्ण उन काजल के दागों को देख करके आंसुओं के दाग को देख करके पूछे हुए दावों को देख करके तुरंत पहचान गए कि यह किसी प्रेमी की पत्रिका है और इसको यदि पढ़ा तो आश्चर्य नहीं मुझे मूर्छा आ जाए और जब पीली चिट्ठी है तो वो तो ब्राह्मण से ही पढ़वानी चाहिए आपने ब्राह्मण को ही दी और उस पत्रिका में ये लिखा था कि महाराज मैं उपाय भी बता रही हूँ परसों मेरी शादी है उसके पहले दिन देवी के मंदिर में जाऊंगी वहां से मुझे हरण करके ले जाना और यदि आपकी कृपा नहीं मिली तो मैं वृत प्रशांत शतजन्म विष्यार के अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी सौ जन्म में तो कभी कृपा मिलेगी ठाकुर बोले मिल गई कृपा हो गई सौ जन्म क्या इस जन्म में ही रुकमणि उनको प्राप्त करेंगे और उस समय के भगवान के बचन श्रीमद भागवत तथा हम अपनी तत्चिप्ता निद्राम नच लभ निशी जैसे रुक्मणी मेरे वियोग में नींद नहीं प्राप्त कर रही है इसी प्रकार मैं भी रात्रि में श्री रुक्मणी के वियोग में नींद प्राप्त नहीं कर रहा हूं तथा हम अपनी रुक्मणी की तरह से मैं भी तत्चित रुक्मणी में ही चित्त लगाए हुए हूँ और निद्रा नच निशी मुझे भी रात को नींद नहीं है यहां पर नींद न होना यही मानो सन दूसरी वस्तुओं का त्याग कर देना उनसे तो सो जाना और अपने प्रेमी का ही ध्यान करना जैसे भक्त भगवान में एक ऐसे भगवान को भी भक्त से मिलने की चिंता रहती है बेदहम रुक्मिणा पेशा मैं ये बात जानता हूं कि रुक्मि ने मुझसे द्वेष मानते हुए ममो मेरे विवाह में यह अड़ा डाला है और उसने का विवाह के साथ में करना चाहा है ये रुक्मी मेरे साथ में द्वेष रखना चाहता है श्री कृष्ण इतने बलवान के श्री कृष्ण ने मथुरा में एक बार ब्राह्मणों के वरदान को सत्य करने के लिए चरासंध से पराजय स्वीकार की पंत श्री कृष्ण मन मन में विचार कर रहे हैं जरासंध बड़ा फूल रहा है इसको फूलते रहने नहीं देना है बस कुछ ही वर्षों के बाद में एक दो वर्षों के बाद में जब जरासंध से पराजित होकर के श्री कृष्ण रणछोड़ होकर के मथुरा के राज्य को छोड़ा और द्वारका में आए जरासंध से बदला लेने का श्री कृष्ण ने एक मौका ढूंढ लिया जरा शिषपाल विवाह होगा जरा संध्या को ही मुंह की खिलाना चाहते हैं ज्यादा देर नहीं लगी एक दो साल का अंतर है द्वारका में गए हैं और इसके दो साल के बाद में ही श्री रुक्मणी जी का डेढ़ साल के बाद में ही रुक्मणी जी का विवाह हुआ और उस विवाह में श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध भूमि में पराजित कर दिया बल्दाऊ जी तो जरा का आगमन ज्यादा टिकने नहीं दिया श्री रुक्मी रुक्मणी जी और कृष्ण के रथ को रोकने के लिए रुक्मी ने सब से सेना लगा रखी थी परतु रुक्मणी जी तो उस समय कुंडनपुर की भीषमक नगर की एक एक गली जानती है तो इन्हीं गलियों में खेली है बालकाल से उन्हीं गलियों में रही हैं तो श्री रुकमणी जी कृष्ण को बता रही हैं है तो मैंने इस गली में होकर के बाइक और बोलोगे तो वहां पर हाईवे तो पे तुम पहुंच जाओगे निकल जाओगे तो ऐसे गुप्त रास्ते को भी बताती हुई श्री रुक्मणी जी की सहायता से श्री कृष्ण सेना के पूरे घेरा को कहीं चकमा देकर के और बड़ी चतुराई से निकल गए सेना को पीछे आने से श्री बलदाव ने रोका शुषपाल इत्यादि जो दंत वक्र इत्यादि जरा उनकी जो सेना है जो दुष्ट राजाओं की संयुक्त सेना थी उसको बलदाव रोके हुए हैं और कृष्ण को मौका मिल गया श्री रुकमणी जी के आदेश को प्राप्त करके उनकी सलाह को प्राप्त करके कहीं पतली गली से होकर के महाशय जी निकल गए तो आप हाईवे पे पहुंच गए उधर किसी ने आकर के खबर दी बोले महाराज आप यहां कहा घेरा डाल के बैठे हुए हो रुकने से कृष्ण महा तो निकल गए अभी अभी हमने जाते हुए देखा कोई एक रथ निकल करके गया है रुक्मणी जी का कृष्ण का ही रथ गया है रुक्मी ऐसा कैसे हो गया जल्दी से दौड़ा सारी सेना को पीछे छोड़ा बोले मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मैं अकेला ही कृष्ण से युक्त और रुक्मी पीछे पीछे जिस समय आया कृष्ण जा रहे हैं पीछे से आवाज दे करके कहा कृष्ण रुक जा रुक जा या तो मेरी बहन को उतार करके जा या मेरे साथ में युद्ध कर अब साला तो मुंह पे भी गाली दे तब भी अच्छी लगे ये रिश्ता ही ऐसा है तो श्री कृष्ण रुक्मी की गाली को भी सहज में स्वीकार कर रहे हैं और श्री कृष्ण ने एक साथ अपनी युद्ध कुशलता को दिखाया उन्नीस बारों का एक बार मित्र कृष्ण ने किया चार घोडों के ऊपर दो दो बाघ दो बाघ सारथी के ऊपर इसके बाद में उन्होंने तीन बांग उनको भेजा है ध्वजा के ऊपर अन्य जो आयुध है उनको भी काट दिया उन्नीस बाणों का एक साथ प्रयोग किया ये कृष्ण की धनुर्विद्या की कुशलता की रही है रुक्मी ने जिस समय अपना धनुष निकाला इसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने तलवार निकाली आपने तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी तलवार के जो खड़े हुए हैं जी भाई से रुकमणी हो गई परंतु श्री कृष्ण उस समय कहने रुक्मणी हो गई तुम्हारी परीक्षा जरा साले साहब की गर्मी ज्यादा आ गई है जरा से इसको उतार दे ऐसा कह करके श्री कृष्ण ने रुक्मी को उसकी ही पाद से बांध दिया और उसके सिर को मुड़ दिया है अब जानो एक तो उसरा का मूड़ना और एक तलवार का मूड़ना कहीं चकत्ता रह गए कहीं बिलैया बन गई कहीं खून निकल आया है आदि दाढ़ी आदि मुछ उनको मुड़ रहे हैं इतने में शिव बल्दाऊ जी आए देख करके दंग रह गए कृष्ण का रथ रास्ते में कैसे खड़ा हुआ है घबड़ाए जो पास में आकर के देखें वहां पेड़ के नीचे वो लीला हो रही है कौन सी बोले मूड़ा मूरी की लीला श्री बलदाव जी उस समय बीच में खड़े हैं कभी यो हूं करे कभी योम हूं करे कभी यो कभी यू एक बार रुक्मणी जी से कहे एक बार कृष्ण से कहे रुक्मणी जी, जी से कह रहे हैं रुक्मणी तब एम भीषमा बुद्धि कि तुम सुषपाल को तो मरवाना चाहती हो सुषपाल मर जाए उसको तो तुम उसका चाहती हो और सुषपाल का जो मित्र तुम्हारा भाई है इसलिए उसको बचाना चाहती हो ये विषमा बुद्धि है शत्रु का शत्रु भी शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है यह राजनीति कहती है इसलिए तुम्हारी विषम बुद्धि है ऐसा नहीं है कि शत्रु को आधा मारा जाए आधा छोड़ा जाए नीति ये कहती है कि अग्निशेष ऋण और शत्रुशेष नहीं छोड़ना चाहिए शत्रु को आधा नहीं छोड़ना चाहिए अग्नि को आधा नहीं छोड़ना चाहिए कर्ज को आधा नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो कर्ज फिर बढ़ जाएगा इसलिए तभी हम बुद्धि फिर तुम अपने भाई के कारण यदि अपने भाई को बचाना चाहती है ये उचित नहीं है क्योंकि आत्मा वह निरपेक्ष होकर के ही विराजमान है और वास्तविक प्रिय होकर के कौन है श्री कृष्ण ही परमात्मा होकर के विराजमान है वह आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारा होता है फिर मुंह बदल करके कृष्ण को डांट रहे हैं कृष्ण ये उचित नहीं किया युद्ध में इसको इस तरह से अपमानित करना ये उचित नहीं है अपने बंधु को अपमानित नहीं करना चाहिए किसी इसको मार देते तब ठीक फिर विधान करके कह रहे हैं रुक्मणी जी से बोलो रुक्मणी क्षत्रियों का विधाता ने धार्मिक कुछ ऐसा बनाया है कि वहां पर भाई भी भाई को मार दे तो उसको दोष नहीं लगता है फिर कृष्ण से कह रहे हैं कृष्ण धन को प्राप्त करके विजय को प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए कृष्ण तो भी सुप्त, सुप्त सुन रहे हैं रुक्मणी जी को भी ब्रह्मो को प्रदान किया जा रहा है रुक्मणी जी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं उस ब्रह्म ज्ञान को पूरी तरह से सुन रही है और अपने हाथ से श्री ने कृष्ण के द्वारा बाधी गई पाश को मुक्त किया और रुक्मी को वहां मुक्त किया है रुक्मी ने वही भोज कर उनकी रचना की फिर ये लौट करके निकल इसने प्रतिज्ञा की हुई थी कि यदि मैं विजय नहीं करूंगा तो मैं दोबारा कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करता इसने वही भोजक की रचना की है दिग्विजय करके इस प्रकार कृष्ण को लेकर द्वारका में पधारे। तो कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं बेद आम रुक्मिनाथ द्वेशा रुक्मी ने द्वेश के कारण ममो बाहो निभा मेरे विवाह को दूर किया है परंतु राक्षस विधि से किया गया जो विदाह विवाह शास्त्र में उतना नहीं माना गया उसको विवाह की मान्यता तो दी गई परंतु उसको अच्छा नहीं माना गया जो राक्षस पैशाच विधि के द्वारा किया गया जो विवाह है वह उचित नहीं है इसलिए ब्राह्मण विवाह प्राजापति विवाह वही श्रेष्ठ है धर्म प्रजा उत्पन्न करने के लिए जहां कन्या को आदर पूर्वक ग्रहण किया जाए ले करके अपने घर आया जाए उसका नाम है उत्वाह। उत्त माने उत्कर्ष पूर्वक वाह माने वाहन करके कन्या को लाना उसको उत्वाह कहते हैं या विशेषण वाह अत्यंत पूर्वक, विशेष पूर्वक विशेष माने धर्मक पर्याय उत्पन्न करनी है के लिए कन्या को जहां घर में लाया जाए उसका नाम है विवाह तो विशेष विशेषण माने धर्म अनुमोदित होकर के बहन करके कन्या को लाना या उतवाह माने आदर पूर्वक कन्या को लाना और फिर धर्म संतान उत्पन्न करने के लिए उसको स्वीकार करना अग्नि की साक्षी में उसको स्वीकार करना उसका नाम है विवाह तो श्री कृष्ण ने फिर प्राजापत्य विधि से धर्म संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह की प्राप्ति की श्री रुक्मणी जी के साथ में विवाह तो यहां पर अनिद्र श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के वियोग में व्याकुल रहना निद्रा न आना यही सन्निधत्व है अर्थात सावधानी सनिध माने सावधानी तस्याम जागृति योगित यो, योगिक तो जागृति का मतलब सावधान रह करके माने प्रेम के प्रति श्रीकृष्ट सर्वदा सावधान इसी तरह से आगे कह करे हैं हस्तो दरे कपोल पाले अश्रांत लोचन जलस नया प्रस्थान मंगल लवोपि सरोज दिनावध माधवस्द्रवोपी कुहाोस्वामी कह रहे हैं श्री हंसदूत श्री ललता जी के द्वारा श्याम सुंदर के पास में भेजा गया संदेश है श्री हंसदूत ने कवि श्री राधिका कृष्ण ब्योर में एकदम व्याकुल हो रही है वो व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए उस समय जितने भी सखी है वे सब एकदम घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही पुष्प शैया स्थापित की पुष्प की शैया बनाई विरहणी की शैया बनाई और विरहणी की शैया बना करके उसके ऊपर श्री राधिका को शयन कराया कमल पत्र लेकर के आई उनके ऊपर उनके द्वारा छीटा दे रही हैं और श्री ठंडी हवा श्री राधिका के ऊपर कमल पत्र के द्वारा पंखा कर रही है चंदन उस चंदन का छिड़काव श्री प्रिया के ऊपर किया जा रहा है चंदन का लेप लगाया जा रहा है और किसी सखी ने रूई के हल्के लखनऊ के के पास में जो रखा उनमें कंप नहीं है इसलिए सब चिंतित हो रही हैं एक आए श्री ललताजी ने देखा कि रूई का जो फाया रखा था उसमें जरा सा कंपन हुआ श्री ललता के आनंद का ठिकाना नहीं पास में विशाखा उन विशाखा का आलिंडन करती हुई बोली सखी बधाई बधाई है अभी सखी राधिका में पुराणों का संचार बाकी और ऐसा कहते हुए जब शीतोपचार कर रही है हाथ पैर मसल रही हैं इतने में ही हा पुराण हां हा श्याम सुंदर हे कृष्ण ऐसा कहकर कि प्रिया जो विलाप कर रही है सारी सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं तो उस समय नए कमल जो मुरछा गए हैं उन कमलों को बदलने के लिए श्री ललताजी जैसे ही यमुना जी के किनारे आई और यमुना जी से कमल संकलित कर रही हैं जल ले रही हैं इतने में ही कोई हंस दौड़ता हुआ तैरता तैरता वहां चला आता है और उस हंस को देख करके कह रही है कि हे हंस तुम्हारा स्वागत है स्वागत है और उस समय जो दूध काव्य की जितनी भी विशेषताएं हैं दूध काव्य की एक विशेषता है सबसे पहले हंस का स्वागत किया जाए फिर हंस का पूजन किया जाए फिर पूजन करके हंस की स्तुति की जाए उसको अपने पाक पक्ष में लेना है सो कह रही है हे हंस तुम तो वास्तव में हंस हो परम हंस हो विषयों में तुम्हारी आसक्ति स्वार्थ में आसक्ति है नहीं स्वभाव ही तुम दूसरों का परोपकार कर रहे हो और कृष्ण प्रीति में तुम सदा सदा डूबे हुए हो इसलिए हे हंस तुम्हारा स्वागत है इस समय मैं तुम्हारा क्या अभिनंदन करूं ये कमल ही तुमको समर्पित कर रही हूं ऐसे हंस का पूजन करके उस हंस को अपने हाथ में लेकर के श्री ललता जी कह रही हैं हे हंस हे परम हंस परम हंस का जैसी स्वभाव होता है कि वह परोपकार में प्रवृत्त होता है और पर परतत्व का ही चिंतन करता है मैं तुम्हें तुम्हारी रुचि के अनुसार जो व्यक्ति है उसके पास में ही भेज रही हूँ तुम्हारे लक्ष्य परतत्व के पास में तुमको भेज रही तुम जिस समय जाओगे उस समय श्री भगवान के, श्री कृष्ण की विभिन्न लीलास्थलियों का तुम दर्शन करोगे हंस कहीं भटक न जाए कहीं दूसरी का न चला जाए इसलिए उसको मार्ग का निर्देशन किया जाता है कभी कभी अपने स्वार्थ को छोड़ करके भी कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारे मार्ग में नहीं पड़ेगा यह तीर्थस्थल थोड़े से मार्ग से हटकर के है पंद कुछ नहीं कोई बात नहीं हम सहन कर लेंगे तुम उस उस स्थल पर भी वहां भी जाओ और लीला लीला का का दर्शन दर्शन करना क्योंकि लीला का करके परम हंस को परम, परम सुख की प्राप्ति होती है रसिक जनों का संग तुमको मिलेगा और फिर कहीं गलत आदमी के पास में संदेश नहीं पहुंच इसलिए जिसको संदेश देना है उसके असाधारण धर्मों का वर्णन किया जाता है तो कृष्ण के जो असाधारण धर्म है उनका श्री ललता हंस दूत में हंस के सामने करती है कि वे ऐसे हैं ऐसे वस्त्र धारण किए होंगे उनका ऐसा स्वभाव है वहां की ऐसा वातावरण होगा तब तुम इन संदेशों को हमारे संदेश को हे हंस तुम कह दे तुम में ये सामर्थ्य है क्योंकि तुम परमहंस हो कि तुम सभी बोलियों को जानते हो संपूर्ण सिद्धियां तुमको सहज प्राप्त है इसलिए हमारे संदेश को तुम देना और उस समय श्री ललताजी एक संदेश दे रही कि हस्तों दरे विभिन्न कपोल पाले अपने हाथ को कहीं हस्तोदारे दरे माने हाथ की हथेली के ऊपर बिन बिनहत कपोल पाले जिन श्री राधिका ने अपने एक कपोल को अपनी हथेली के ऊपर टिका हुआ है वे तो व्याकुल होकर के बैठी हैं और व्याकुल होकर के बैठ करके अपने घेटू के ऊपर एक हाथ रख करके उस हाथ के ऊपर कपोल को टिका करके वे बैठी तो हस्तोदारे हथेली के ऊपर एक कपोल अपने एक कपोल को उन्होंने कहीं रख रखा है बाएं के ऊपर एक कपोल को रख रखा है अश्रांत लोचन जल स्नपता निरंतर निरंतर नेत्रों से जो जल बह रहा है उससे श्री राधिका स्नपता नहाई हुई है आन नाया जिनका मुख निरंतर जल बहने से भाया हुआ है प्रस्थान मंगल दिनावधि ये आंसू रुके नहीं हैं जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं उस प्रस्थान के दिवस से प्रस्थान मंगल उनका जो मंगल में प्रस्थान हुआ उन मंगल में उनके विजय के दिवस से ये मंगल में बोली बोली जाए चले गए ये अमंगल की बोली है प्रभु कब विजय करेंगे ये मंगल की बोली है प्रभु कब जाएंगे राजा कब जाएगा ये अमंगल की बोली है अशिष्ट बोली है जो शिष्टता की बोली है बोले महाराज कितने कितने बजे विजय करेंगे मान कितने बजे पर जाएंगे तो विजय शब्द का प्रयोग होता है तो वे प्रस्थान करेंगे ऐसी जो बोली कब विजय करेंगे ऐसी जो बोली है तो प्रस्थान मंगल दिवस प्रस्थान का जो मंगलमय दिन था उस दिन से लेकर के माधवस् राधिका ने निद्रा लवो पिकुते श्री राधिका को निद्रा का लव मात्र भी कहा है राधिका तनिक नहीं सुन है इसी प्रकार प्रहलाद तो सहिता में भी निपन किया गया है कि भगवान गोविंद कंडर्पीड़ न भूमते न चवपति चिंतन श्री उस समय श्री गोविंद की ब्रज लीला का कोई दूत के माध्यम से उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के पास में संदेश भिजवाया जा रहा है कि भगवान अभी गोविंद श्री गोविंद भगवान कंदर प्रसर पीड़ित कंदर प्रसर पीड़ित होकर के न उद्धव कह रहे हैं गोपियों से उद्धव जब ब्रिज में आए तो गोपियों से कह रहे हैं कि भगवान अभी गोविंदा, श्री गोविंद भगवान भी कामदेव के सर से पीड़ित होकर के न भूमते न चवपति न खाते हैं न सो रहे हैं चिंतन को यह निर्देशमतर आपका ही स्मरण करते हुए विराजमान हो रहे हैं और इसी प्रसंग में आगे कहते हैं या पश्चंत प्रियम स्वप्ने धन्यस्था सखी अस्माकं अस्मक गांत्यता निद्रा में बह कभी कवि श्री प्रिया जी व्याकुल होकर के कहती है कि आह वे गोपियां परम परम धन्य हैं वे परम परम धन्य हैं प्रेमिकाएं जो कि पश्चंती प्रियम स्वप्ने जो प्यारे को स्वप्न में देख लेती है धन्यस्था सखी सखी वे योषित गण वे स्त्रिया परम परम धन्य है जो कम से कम स्वप्न में तो दर्शन कर लेती है परंतु तो स्वप्न यहां कहां क्योंकि राधिका सोए तब तो सपना आए। उनको नींद ही नहीं है तो नींद नहीं है तो इससे सपना नहीं है सपना नहीं है तो सपने में कृष्ण का दर्शन भी वे नहीं कर सकती है न भूमते न न कृष्ण भोजन कर रहे हैं न सो रहे हैं चिंतलो हेलर हे श्री विश्वानंद ने श्री श्याम सुंदर का ही निरंतर चिंतन करते हैं तो प्रियम स्वप्ने जो प्यारे को में देखती हैं, हैं, वे तु है, गते कांते श्री राधिका कह रही हैं, हम कृष्ण के चले जाने पर गता निद्रा के बैरड़ी नीद भी आज बैरी हो गई है तो वो भी चली गई है तो यहाँ पर अनिद्रा ही जागरण निद्रा न होना यही वास्तव में जागृत होना वो करके विराजमान है तो अनुद्र संसार से उनका यही सोना है ना प्राप्त न करना यही सोना है क्योंकि कृष्ण का ही वे दर्शन करती हुई सर्वता ध्यान करती हुई विराजमान सनिद्र माने ज्ञान और अनिद्र माने संसार से गिरफ्त वही गीता की परिभाषा के अनुसार के जागने का तात्पर्य है ब्रह्म का चिंतन और सोने का तात्पर्य है ब्रह्म की तो जहां पर अनिद्रता संसार को भुलाए हुए हैं वही कृष्ण में उनका जागते रहना है कृष्ण में उनकी प्रवृत्ति को बनाए है लागी। आगे करेंगे। सही वो हरिरा गोविंद जय जय गो जय जय श्री रम हरि गोविंद जय राम गौर हरी गो